लक्षे इस लक्ष्य के निर्धारण करने में व्यक्ति को प्रमुख धान ईश्वर को वेद को और फिर को देना चाहिए विषय में ईश्वर का आदेश क्या है वेदों में इस संबंध में क्या निर्णय दिया गया है ऋषि जो है वो क्या मांगे हम सब में भी किसी प्रकार का संशय होने पर अंतिम निर्णायक ईश्वर का आदेश माना जाता है इसमें कारण जानना चाहिए कि ईश्वर का अंतिम निर्णय मानने में ईश्वर की सर्वज्ञा ईश्वर में किसी प्रकार की कमी का न होना ये समझना चाहिए इस संबंध में प्राय व्यक्ति भूल करता है ईश्वर को इतना पीछे छोड़ देता है या गौण बना देता है और दूसरी बातों को बात प्रमुख बना ईश्वर को ने मानना या गौण बना देना ये व्यापक रूप से देखी जा रही है विकासवादियों ने अपना मंतव्य बनाया अपना सिद्धांत बनाया कि ये संसार स्वभाव है अपने आप बन जाता है स्वतः विकसित होता है ईश्वर नाम की को वस्तु ची न इम्परा में बहुत बड़ा संसार का भाग मानता चला आता है कि ये संसार अपने आप वर्ग में ईश्वर को मा में लोग प्रयास हैं पर ईश्वर को रूप से ही हैं गौणरूपे इ में आज की परंपरा में व्यक्ति प्राय ईश्वर को जो मानता है वह गौण रूप से मान के चलता है ईश्वर के लिए कोई स्थान ऐसा नहीं है अर्थात ईश्वर को प्रमुख स्थान नहीं दिया जा रहा है तो व्यक्ति की स्थिति यह है कि वो प्रमुख लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है संसार की रचना को देखने से पता चलता है कि दूसरी चीजों को इतना ऊंचा स्थान देना और ईश्वर को पीछे हटा देना बहुत भयंकर भूल है यह दोष व्यक्ति के जीवन को सफल नहीं होने देता इस प्रकरण से पहले जो चर्चा थी अब उसके साथ इसको जोड़ना है बीच में एक विषय जो आरंभ किया था उसको दोहराया गया और वो था जीवन को सफल बनाने में ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करना आवश्यक है केवल ईश्वर को मान लेना कुछ देर थोड़ा बहुत ध्यान कर लेना उन मान्यताओं को कुछ सुना देना इतने से ये सफलता नहीं मिलती ईश्वर का और हमारा जीव का विशिष्ट संबंध है उस संबंध को जानना उसको उचित रूप देना ये हमारा प्रमुख कार्य है वेदों में संबंध की चर्चा ऋषिकृत ग्रंथों में संबंध की चर्चा है इसको समझना चाहिए वह संबंध है ईश्वर हमारा पिता है हम ईश्वर के पुत्र है दूसरा संबंध ईश्वर हमारी माता है हम ईश्वर के पुत्र है तीसरा संबंध ईश्वर हमारा आचार्य है ईश्वर के शिष्य हैं चौथा संबंध ईश्वर हमारा उपास्य है हम ईश्वर के उपासक है पांचवा संबंध ईश्वर हमारा राजा है हम ईश्वर की प्रजा ऐसे संबंध अनेक हैं और सिद्धांत के रूप में स्वरूप के विषय में संबंध है ईश्वर व्यापक है हम इ इत्यादि अनेक म्बन्ध है सम्बन्धो बहु अचे प्रकारना करना, स्थिति में ईश्वर का जीव का संबंध जुड़ जाता है आपस में उचित संबंध की स्थापना होती है उचित संबंध की स्थापना होने पर ईश्वर जीव को विशिष्ट सहायता देता है सीधा व्यापार लेन देन जैसे चलता है ईश्वर जीव का कल्याय लगता है एक बात जानने की है कि ईश्वर जो है सभी जीवों को जीने की शक्ति सामर्थ्य सब कुछ के कारण पूर्ण संसार ईश्वर की सहायता से जीवित है परंतु इन संबंधों को स्थापित करने वाला व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में है पात्र योग्य होता है पात्र बन जाता है योग्य संबंधों को सुधारने पर ईश्वर की ओर से पात्रता आने पर ईश्वर उसको विशिष्ट सहायता देता है जो अन्य जीवों को नहीं मिलता संसार में ये अर्घों लोग जी हैं अपना अपना काम करते हैं सब व्यापार करते हैं ईश्वर की सहायता से जी रहे हैं पर इन संबंधों को जो नहीं सुधारते ठीक नहीं करते उनको ईश्वर विशिष्ट सहायता नहीं देता देखते हैं देख सकते हैं कि आप से जिसने विशेष परिश्रम नहीं किया उस व्यक्ति का यह संबंध है कोई विशिष्ट संबंध इस वैसे नहीं लगेगा वो ऐसा ही जीवित है जिसे किसी के माता पिता के मर जाने पर छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था माता पिता मर गए और मरने के पीछे उस बच्चे को कोई विशिष्ट प्रशिक्षण नहीं दिया गया तो वो जैसे पूरा बच्चा मुता है और फिर अपना जो कुछ करता है करने लग जाता है खाता पीता है जी लेता है उसका जैसे संबंध कटा हुआ रहता है ऐसे ही ईश्वर को ठीक में समझने वाले व्यक्ति का ईश्वर से संबंध क्या हुआ रहता है अब और थोड़ा सा उभर के जिन व्यक्ति आते हैं जिनके माता पिता शिक्षण देते हैं उनका संबंध है, माता पिता जी से जुड़ता है और संबंधियों से भी जुड़ जाता है पर इतना होने पर ईश्वर से कोई संबंध बन्धो रहते रते व्यक्ति शरीर को छोड़ देता, मर जाता ी स्थिति व्यक्ति को करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए यह वस्तुत संबंध बताए गए वेदों में जीव के और ईश्वर के इनमें कोई सत्यता सार सच्चाई है या नहीं वेदों में ये संबंध बतलाए गए ऋषिकृत ग्रंथों में इन संबंधों की चर्चा इतनी है कि नितान्त पिता पुत्र का संबंध सिद्ध किया गया है सिद्ध जैसा हितेशी जीव का ईश्वर है वैसा हितेशी को भी लोकम ये प्रसिद्ध बात है कि माता बालक का भ हित कती इत कोवि पिता का स्थान आ जाता, का आचार्य का स्थान आ जाता है हो सकता है कि राजा का स्थान आ जाए ये सब बातें प्रसिद्ध रहती है पर ईश्वर के विषय में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता ब्रह्मचारियों के सामने प्रश्न खड़ा है कल्पना करते हैं ब्रह्मचारियों को इनकी माता किता बोलते हैं देखो हमारी प्रबल इच्छा है आप पढ़े लिख जाओ और फिर उसके पश्चात हमारी इच्छा को पूरा करो हम आपका विवाह करेंगे इसके दिन हमको शांति नहीं मिलनी हमने आपको पाला पोषा है कितना बड़ा बनाया है पढ़ाया है और ब्रह्मचारी का विचार तो यह है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँ और विद्या धर्म का प्रचार करके संसार का बला पर माता पिता आदि संबंधी इससे बड़े दुखी होंगे एक और वो ब्रह्मचारी रह सकते हैं ईश्वर चाहता है ये ब्रह्मचारी रहे क्योंकि समर्थ हैं और उस समय ब्रह्मचारी किसकी बात मानता है बा मा ईश्वर विश्वासी इवस्था ईश्वरी माने माता, माता आप का बात मानने में है मा समीप अर्थात् माता पिता ईश्वर प्रयास आज तो तो अब बात आखरी हो तो कौन सा हो? इस बा आगी कोसा बो हा ईश्वरी आशा जी संद तादगी। तादगी जी तो के रूप हैं ये स्ट रागिजा संबन्धे कानि ऊपर लु या ये साधकी हा जी अपने की आशुदा स्थि बनी है ये यत लम्बे काल तचार रहे तो बने ही भो व्यक्ति कारणों से आगे चले मोडखाता परीति बनायी गी परिश्रम किया ईश्वर को ऋषिक ग्रन्थो समजने का प्रयास भी माता पिता आचार्य ये हमारे लिए महान ऋषि मातृदेव भव पितृदेव भचार्य देव, देव, देव हम इन को देव मानते हैं पर जहां पर या इ ऋषियों की बात वेद की बात ईश्वर की बात आपस में टकरा जाती है वहां पर ईश्वर की बात ऋषियों की बात को हम मान हैं इनकी बात को छोड़ते व्यक्ति कि व्यक्ति को महत्त्व देता परमाणु सो सत्य धोता महत्त्व समये प्रत्येकर व्यक्ति कि सत्यासत्य निर्णय कि व्यक्ति को महत्त्व सत्यक सत्य देता परमाणु सो सत्य धोता महत्त्व देता व्यापक रूप से व्यक्ति व्यक्ति को अपने परिवार को अपने किसी प्रांत को अपने किसी देश को अपने किसी ग्रंथ पुस्तक को इस रूप में महत्व है है, देते हैं पर व्यक्ति ऐसा नहीं करता रहा। सत्यग्रही व्यक्ति ये कहता है ये मानता है कि परमाणु से जो शक्ति सिद्ध होता है वो मुझे स्वीकार है ये बात प्रसिद्ध है कि अपनी बात व्यक्ति बहु बडा मा उं न हो उसको बहुत बड़ा मानता जानना है कि ये संसार ये संबंध अपने आप में महत्व पूर्ण है सब कुछ होते हुए भी पर ईश्वर का संबंध जितना उत्कृष्ट है जितना हितकारी है जितना अत्यंत दृढ़ है हमारे हमारे साथ होना चाहिए उतना कोई जो है हमारे लिए नहीं हे हना चे उबन्धारे उपयोग न हमे ऐसा केना संबन्ध कि लोक में बहु अच्छे बालक धार्मिक धार्मिक माता पिता साथ रखते हैं बहुत अच्छा रसाम्बन्ध रखते हैं आदेश का पालन अथवा आपने जी का पढ़ा इसी इहास से इकार परंपरा में माता पिता आचार्य की बात सर्वाधारी मानते सर्वा उपरि मानते थे मर जाते छोडते यथि ी और ईश्वरी बननी पर बड़ी कठिनाई क्या है आप देखेंगे कि सूर्य को देखते हैं कोखते है चन्द्रमाोते को है पृथ्वी कोते है न नक्षत्रोते शरीर को देखते हैं इन पदारीमा या आरम्भ या ते इतना मोटा इम्बा इत सम्बा देता है। की, और की क्या ला क्या चायर आ विषय समस्या नहीं आती आपके नहीं? नहीं? कभी आती है नहीं आती है आपके कवि विचारते आमाना करे व्यक्ति सीमा नहीं न आक्रे कहां से प्रारंभ हुआ उसका मोटापा उसकी लंबाई नहीं दिखाई नहीं दी अब ऐसा भी कोई पदार्थ होता है दुनिया में क्या कभी ईश्वर के विषय में निर्णय करते हुए इसमें कुछ झंझट कराया नहीं होता है? है? होता या है नहीं होता तो कैसे समाधान करते हो गए? नहीं झञ्ज उपस्थित समाधान न देखी अपना अपना बता झञ्झट खडे हते समाधान के कते बोलो सत्य झञ्झट के पिताजी है शरीरधारी है व्यापार पाल पोषण चौडाई इर बी बी सूर्य चन्द्रमा का पदारीमाम्बाईति चौडाईतिसे पदार स्ीकार के, -के क्या अच्छा, मतलब शवध प्रमाण के आधार शोड़ शोड़ पर आप निर्णय अच्छा शब्द के शब्द प्रमाण पर संदेह हो जाए तो फिर क्या करोगे अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के ऊपर खड़ा हुआ प्रत्यक्ष पर संदेह हो जाए तो प्रत्यक्ष पर संदेह नहीं होना चाहिए इसलिए की वो प्रत्यक्ष अच्छा वास्ती प्रत्यक्ष अच्छा और प्रत्यक्ष में ईश्वर आया नहीं अब तक सामान पदार्थ ऐसा कोई हो तो उससे साथ गुणों को लेना चाहिए जैसे आकाश है आकाश का भी हमें कोई परिधि नहीं दे अच्छा अच्छा आइए ठीक बात है आकाश की जी कोई परिधि दिखाई नहीं देती और आकाश को हम वस्तु मानते आकाश को वस्तु मानते हैं वैसे ही ईश्वर को भी मानना चाहिए तो एक बात उभरती जो है वो ये समस्या है उस समस्या का समाधान ये है कि ये संदेह उभरते उभरते हमारे सामने आकड़े होते हैं और हमारी स्थिति को देखिए मंगाना पड़ता है और एकी स्थिति रोपित मान्यता स्थिर बनान्याहते है कि वस्तु है जिका है व हैन वस्तु पूर्णरूपेण नी जान्याोकलोकान्तीय नक्षत्र इ जानते है जी? कितनी है इनकी? बताओ। है जी? तो हम नहीं जाने कि संख्या इता है ठीक है? अच्छा क्या हम इस क्यारीर को छोटे से शरीर को लेशि को पूरा जानते हैं। इसकी सत्ता है सारी चीजें तो होती दरमत, काम, चिजेश धर्मोक्षेतु नहीं बनता कि किम ईश्वर की तक जानने, तभी तान को माने क्या समझे वस्तु का समी व परिभिधाने उस वस्तु का जान स्वीकार बा नै धी को जानू तो ईश्वर को मानू ऐसा मैं सोचने लग जाऊं यह बात उचित नहीं है मैं लोग लोकान्तर हूं कि जानू संख्या को जानूंगी इतने तक है तब लोगों को मानू लोग तो हैं और उसको मानना चाहिए उनकी है तो यह हेतु नहीं है कि हम किसी चीज को पूरा जाने तो ही उसको माने इसलिए ईश्वर अनंत है अनन्त ज्ञान अनन्त बल अनन्त आनन्द ईश्वर में है इ आधार ईश्वर माने ज्ञान केगे कि मल्पज्ञ ह मे पा इ साधन नी मेरे बसी बात न ईश्वर कि के किना ज्ञान बल का तस्ति औरी है, है पर ईश्वर है अनन्त ज्ञान मेरी दृष्टि में मुझ को ऐसा ऐसा ही ही जान के मि जानी मा कल्याण भला कर सकता ये करना और ऐसा है कि मैं कर मि यां को नी घटना ये हजारो ने लाखो ऋषि हे उर जना मसा जीवन कृतकृत्य बाया ये कोई नहीं है। आप एक को नी घटना कर पाए होंगे या कर सकते है कि इचारणां इस मान्यता मे जटिल समस्या होती है उसका समाधान ऐसे ही किया कियाता यदि आप विचार न अनुभव नो ये समस्या नी दिखेगि यदि अन्तिम निर्णय चाते है ये समस्या निश्चितरूपेण समने आय कि हि शरीर लाभ उ ऐ प्रतवश्य आ उसका वही जो फिर हम ये देखते हैं कि को समाधान ईश्वर जाने मनके स्वीकारबन्धो भो चुका हैने वि शिक्षित कृते ह चे के लिए अपने विचार ये बद्ध कर दिए हैं कि वसुत ऐसा ही ईश्वर ऐसा ही ईश्वर स्वीकार किया गया है ऐसा मानने से व्यक्ति सफल होता है इस रूप में हम जब देखते हैं तो संदेह रहित होकर हम पूरी शक्ति के साथ इस मार्ग पर चलाएंगे आगे हमारा विचार बढ़ता है कि स्वयं तो चलेंगे ही चलेंगे और विश्व को इसे इसी मार्ग पर चलाएंगे अपनी स्थिति को अपनी मान्यताओं को इन अपने संबंधों को इस रूप में बनाना चाहिए अंतिम रूप देना चाहिए अंतिम रूप देकर के पूरी शक्ति संग्रह करके बाहर से और अपने आप को सब प्रकार की शक्ति ज्ञान धर्म वाचना से युक्त करना और फिर समाज को राष्ट्र को विश्व को मोड़ने का प्रयास करता व्यक्ति वही है आप जैसा समझेगा जैसा, वो विशुद्ध शैली से सोचता विशुद्ध रूप में प्रयास करता विशुद्ध रूप में ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ता हूं वही व्यक्ति महापुरुष बन के खड़ा होता सफल होता है और समाज को तोड़ देता है और व्यक्ति वही है उचित सोचने का कहना नहीं है ऋषि मां मानता परीक्षा साथ संबन्धो का उपस्थापन नहीं करता। न्यक्ति साधारण व्यक्ति रो चाता संसार सफलता न मिलति समाज मोद न देता व्यक्ति वै आत्मा अल्वात्मा ने जीवात्मा, नहीं होते है। जीवात्मा वही ऋष्य सिद्धान्तो ध्यानते रना चे भाव महसिद्धान्त सत्य भूमका मे मनुष्य का आत्मा सत्यसत्य जानवा इ सिद्धान्तो पढते यादय कि मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य जानने वा हैनि शक्ति है विश्वना सार्थ्यत कर उपारजित है ये इतना महान परि है ये भूमि परमात्मासने मे समर्था का तात्पर्य प्रत्येक मनुष्य शरीरधारी मनुष्य शरीर पाया हो प्रत्य व्यक्ति सत्य जान समर्थ है परन्तु ह्यता दुराग्रह अनेक प्रयोजन और अज्ञानता कारण अविद्या कारण झूठम जाता ये दोष आप में भी, हम में भी मिलेगा परीक्षणी संकेत दे मनुष्य शरीर पाठिति सत्य करने वाला, वाग्रहने वाौकिक स्वार्थो पूरा विविध प्रयोजन सम्यक् अज्ञान आदि कारणो ज्ञाता दि ये दोस्त हमारे जीवन में न हो तो हम निश्चित बात है कि ईश्वर आदि पदार्थों अति सूक्ष्म जिनका जानना अति कठिन है भौतिक वैज्ञानिक विचारे इस विषय में ये देख रहे हैं कि ईश्वर को माने न माने माने तो कैसे माने कैसे जाने ऐसा भी कोई विचित्र पदार्थ होता है क्या जिसकी कोई अवधि नहीं यंत्रों से जाना नहीं जाता क्या कल्पना करें भौतिक वैज्ञानिक सारे ईश्वर पड़े हुए बेच रहे कहीं मानते हैं तो उसका रूप वास्तुपुरूप से निप्रित ईश्वर को मानते करते कहीं जितने वैज्ञानिक ईश्वर को मानते ही नहीं कितने वैज्ञानिक इसको कौन मानते ही। सभी उनके ऋषियों का सिद्धांत मान्यता बिल्कुल निर्धारित है निश्चित है अपना पक्ष बिल्कुल उपस्थापित कर दिया है कि ईश्वर है और ऐसा ही है इसलिए बात बहु परिश्रम के पश्चात् सामने आती है अन्तिम निर्णय इसके आधार पिया जाना च ये कठिन व्यक्ति अन्तिम निर्णयि आपने सुना अन्तिम कि निर्णय किसके आधार परं कि विषय का द्ूसी बात यद्य की माता पिता आचार्य और पशु पक्षी आदि से भी हमारे संबंध हैं पृथ्वी जल अग्निवायु आकाश बहुत चीजों से भी हमारे संबंध हैं इन उचित संबंधों को हम अपने जीवन में करके सफलता को प्राप्त करते हैं पर इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण संबंध जो है वो ईश्वर का और जीवों का बनाने में बना सुधारं सर्सम्बन्ध ढीले हो सकते हैं कहीं से हो ईश्वर का जी का सम्बन्ध ढीला न योगी कहेगे ईश्वर का हा सम्बन्ध उचित सफलता मिलेगी औरसम्बन्धेखराबिङ्गे और विप मन इ भौतिक पदार जाबन्ध संबन्ध न मन्त्रज्ञ विफलता सिद्ध न जीवन विफल नीता ईश्वर संबन्ध विशुद्ध उचित जाता सफलता मिलेगि इसका अभिप्राय यह हुआ ईश्वर से संबंध उचित संबंध जोड़ने वाला व्यक्ति दूसरी चीजों से भी अपना संबंध अच्छा ही बनाता है यह मतलब जीवों से हम यदि अच्छा संबंध नहीं बनाते अपना सुधारते नहीं तो ईश्वर से हमारा संबंध इतना अच्छा नहीं बन पाता पर दिखाना है गौण्य को ईश्वर का जो संबंध है सबसे उत्कृष्ट है सबसे मुख्य है और संबंध उसके प्रतिशत कौन है ये उन जन समस्याएं आपके सामने भी हैं मेरे सामने भी हैं प्रत्येक मनुष्य के सामने समस्याएं हैं ये स्वाभाविक समस्याएं हैं कोई काल्पनिक नहीं है आप उनको उचित स्थान देके विचारना में लाए परीक्षण करें समाधान करें तो निश्चित बात है सफलता मिलेगी यदि आप इन मान्यताओं को उचित स्थान नहीं देते उचित रूप में परीक्षा के सुनिर्धारण नहीं करते तो निश्चित बात है कि विफलता मिलेगी विफल होंगे है इस जीवन का कोई विश्वास नहीं है यह कल रहेगा या नहीं रहेगा यह सदा बात याद रखो जो व्यक्ति ऐसे सोचता है वो इतना तीव्रता से बिचारता है इतना महत्वपूर्ण सोचता है ये वो वास्तव में सफल कर लेता अपनी अपने जीवन को इसलिए वेद में संकेत ये दिया है अश्व के वो निषदनम ये वेदमंत्र है ये व्यक्ति जिस शरीर में तू रहता है ये जीवन पता नहीं कल रहेगा या नहीं रहेगा इसका भाव है इसलिए ईश्वर की उपासना करके अपने जीवन को सफल बना सोचने में भूल कैसे करता जाता है व्यक्ति भाई हो जाएगा कोई बात नहीं अभी तो बहुत समय है हम तो अभी पच्चीस वर्ष के हैं बे बेरोजगारी सोचेंगे हमारा वो पचास वर्ष वाला सोचा अभी तो पचास वर्ष का हूं अभी 70-75 अभि सत् पचरं मोटा पागा आप सोचते, सोचते आलस्य प्रमाद और सोचने कल व्यक्ति को उन्नति न बिमागी बात बस्स इदा पता कोन मिन्ट् कोनसे सेकण्ड मे जाने वा शरीर बस इस काम को लेकर जो चलता है वो सफल है वैसे तो सब जगह सफल होता है और योग मार्ग में निश्चित रूप में भी सफल होता है वास्तविकता उसकी शक्ति है और से ब कर सकता है उ कर्ता और देता अच्छा एक दृष्टा बना आज हमको आदेश मेले कि आर्य वें कर्मचारी है इ हैं तो आज सायं काल रात्रि दश बजे इ सद हैं आ सोचने या नहीं आ नहीं आ तो क्या जी। वर्त कोचोगे वितल मचेगे और आीता पाणि गायि अच्छा भो भूत अपि भूत भे है विचारों को छोड़ देता हूं आप भी पैर भाव विचारों को छोड़ो इसमें क्या निकलता है अब आज के पीछे सामने नहीं, नहीं आपको में अब कोई स्वार्थ की भावना और उसके विचार खराब नहीं, सोचने मात्र से कैसा उथल पुथल होता है और ये घटना तो घटेगी आज दस बजे घटे जी? क्या है? यह के के क्याी दि वाली घटना को जी मानो या न मान घटना तु न देखि निश्चित फिर शिल् सिद्धान्त बना और वो घटना कोई भी घटे कभी वो घटना घटने वाली कब घटेगी वो उसको आज लेके खड़ी कर है। ये विचार शैली में ये एक पद्धति है वो घटना घटेगी ये निर्धारण करता है क्या समझे और कितने ही सेकेंड मिनट वर्ष काल में घटे वो उसको आज लेके खड़ी कर लेता है वो उसको आज ही जीतता है सिद्धान्त नहीं नै यह दार्शनक है ऋषि का है, क्या है अनृत्य अनित जानना नत्य सिद्धान्त कल्पना न अनृत्य अनित हि जानना ज्ञान्यो न जानना अविद्या है वस्तु स्थिति है पर जान वो व्यक्ति ऐसी उन्नति नहीं कर पाता जो जानता है और स्पष्टता है कि आने वाला क्षण आएगा वो तो आज आ गया हो जैसा है ऐसा उसको देखता है और उसके जीवन में कितना भारी मोड़ आता है कितना परिवर्तन आता है वो कितना शक्ति लगाता है अपने लक्ष्य की पूर्ति में ये सोचने का ढंग कभी ध्यान से देखो हमको काम क्रोध लोग मोह दबाते हैं सताते हैं बुरी तरह से और इन काम क्रोध लोग आदि को ये मान्यता दबा देती है कि मोह सामने खड़ी है जो मृत्यु दिखाई दे रही है जब मृत्यु दिखाई देती है तो काम क्रोध लोग वो व्यक्ति को नहीं दबा पाते व्यक्ति वही है जो मृत्यु को देखता है तो काम क्रोध लोग वो आक्रमण नहीं करते जब मृत्यु को नहीं देखता तो काम करो तो वो आक्रमण करते तो मृत्यु को दबा लेंगे प्रयोग करके देखो को ले कभी नहीं देखता है मृत्यु के मुंह में देखता है तो संसार की भोग सामग्री एनिप्य दिख रही है सुख एनिप्य दिख रहे वियोग हो गया संसार का ये दिमाग बना हुआ है तो भूगोल की इच्छा समाप्त हो जाएगी और जब वो अनित्यता नहीं दिखती तो भोज भुण भोगने की प्रवृत्ति अत्यंत उज्जल तीव्र हो जाती है और व्यक्ति पागल हो जाता है और भोगों में जाता है तो इसी प्रकार से इन सिद्धांतों को जानना समझना इसको कहते हैं श्रवण फिर होता है मनन फिर होता है निधि व्यासन और फिर वस्तुतत्वता का सरकार होता है आप यदि विचारों कामों को करेंगे तो ये जो वैदिक सिद्धांत हैं ऋषियों की मान्यताएं ये सिद्धांत आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे साढ़े एक एक समय में दिखाई देते बीस मान्यताओं में से आप पांच दिखाई दे चुके पंद्रह शेष रह जाएंगे पंद्रह को आप पांच के आधार पर निर्धारित करेंगे जैसे पांच सत्य हैं ऐसे पंद्रह बीस सत्य होंगे ऐसे मान के चलना चाहिए ये पद्धति रीति आपके जीवन को सफल बनाएगी आप अपने जीवन को सफल बनाते हुए समाज को राष्ट्र को देन देंगे और फिर विश्व को देन देने में भी समर्थ हो सकेंगे न्तरि संशान्ति पृथि शान्तिराव शान्ति रोषदयः शान्तिः वनस्पदय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति चामा शान्तिरे